जी हां पच्चीस मई दो हज़ार सत्रह आज का तारीख है और भारतीय समय के अनुसार राष्ट्रीय शखे उन्नीस सौ चार गते 12 ज्येष्ठ शुक्रवार आज है और विक्रम समाज दो कृष्ण पक्ष अमावस्या ज्येष्ठ गुरुवार भरनी आज है और इसके साथ ही इस्लामी हिजरी 1438 सौ अड़तीस अट्ठाईस बूतेन आज है और इसके साथ आज शनि जयंती है दाग दहली

रास बिहारी बोस इनका जन्मदिन है और इसके साथ ही सुनील दत्त लक्ष्मीकांत और भागवत रावत इनका पुण्य दिवस है आप सुने हैं नाइन पॉइंट फोर एफ एम पर सफर इस कार्यक्रम को और मैं आपको लेकर चलूंगा एक बहुत ही खूबसूरत गीत की तरफ लेकिन उसके पहले आपको सुनाते हैं शो का टाइटल सुनते रहो मुस्कुराते रहो

सफल प्यार का

यूनिवर्सिटी ऑफ पॉसिबिलिटीज 300 सौ एकड़ में फैला हुआ विशाल शानदार कैंपस जहाँ 10,000 से भी अधिक बच्चे कैंपस में पढ़ रहे हैं गुजरात की एकमात्र ऐसी यूनिवर्सिटी जो आपको ऑफर करती है हाईली स्पेशलाइज्ड कोर्स इन एसोसिएशन विद ग्लोबल कंपनीज जैसे कि आई बी एम ई इन्फोशिप्स नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यह है एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो बनी है उद्योग जगत की पहली पसंद

तो अब देर किस बात की, की। आइए गणपत यूनिवर्सिटी ज्वाइन करके शुरू कीजिए अपना ग्लोबल करियर की पहली उड़ान अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें टोल फ्री नंबर वन एट या गूगल में टाइप करें गणपत यूनिवर्सिटी या कैंपस की खुद विजिट करें गणपत विद्यानगर डिस्ट्रिक्टाना गुजरात गणपत यूनिवर्सिटी

यहाँ सफल करियर का हर एक पहलू संभव है इंटरनेशनल स्कूल मारुति इंटरनेशनल स्कूल नर्सरी टू नाइन्थ प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन दैट विल सर्व बोथ इन करियर एस वेल एज इन पर्सनल लाइफ मारुति इंटरनेशनल स्कूल अपोजिट सरगा माता मंदिर अहमदाबाद आबू जयपुर नेशनल हाईवे उठवारिया स्वरूपगंज डिस्ट्रिक्ट शिरो राजस्थान

9413673280 8769960600. नमस्कार आप सफर कार्यक्रम में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हेलो

हेलो नमस्कार जी नमस्कार स्वागत है आपका कैसे हैं आप हम तो कह रहे है आपका सफर कैसे रहा पहले तो ये पूछना <laughs> आप लोगों की दुआ से बहुत बढ़िया रहा सफर और सुनाइए हमको तो मालूम है हमारे दोस्तों को मालूम <laughs> है बता दो तो अच्छा रहेगा ठीक है ठीक है सभी को पता है वैसे लाइव शो में सभी ने सुना होगा ना

नहीं नहीं वो वो तो याद मतलब सफर के बारे में मालूम नहीं है ना जी जी जी चलिए मैं बता देता हूँ और आज शनि जयंती है तो हमारे सभी मित्रों और आपको शनि जयंती की बेहद शुभकामनाएं जी जी जी शनि भगवान आपके जिंदगी जी, में मतलब खुशियों से भर दे <laughs> आपके भी जीवन में खुशियाई खुशिया ऐसी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया

बहुत एक बढ़िया कार्यक्रम किया उसके लिए तो आपका शुक्रिया अदा करें वो भी कम पड़ेगा धन्यवाद करें वो भी बहुत कम पड़ेगा ऐसा नहीं जी हम हम दोस्तों काफी मजा आया जी जी जी चलिए आप लोगों को खुशी होता है यही बड़ी बात है और आप आपने हम हमारे को मतलब हमारा हमारे को मतलब वहां हमने जो किया वो भी बता दिया <laughs> थी थी थी। ओके, ओके।

हम कैसे हैं भाई <laughs> चलो है हम, हमारे हमारे, हमारे तो तो हम जी, जी। कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और ये थे सुरेश जी पिंडवाड़ा से आप सभी दोस्तों को याद करते हुए चलिए उसने कहा की जलगाँव का जो यात्रा अपने करके आया है दो दिन का वो उसके बारे में बताइए तो जलगांव में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस था जहाँ पर हम

है, तो वहाँ पर मीडिया कॉन्फ्रेंस अटेंड करके वापस आपके पास आए हुए हैं हेलो हेलो नमस्कार नमस्कार नमस्कार बोलिए कैसे हैं आप सुरेश जी विजय तो में तो आज मैं कहना चाहूँगा कि सफर के बारे में बात करेंगे हम जी जी सफर के बारे में बात करेंगे जी ठीक है तो दोस्तों से आप कि सफर के बारे में बात करिए जी जी जी

ठीक है मैं फिर कॉल करूंगा। आप सुन रहे हैं रेडीमोथ वन नाइन पॉइंट सफ़र इस कार्यक्रम में और चलिए हमारे दोस्त सुरेश जी देव पूजक ने कहा कि सफर के बारे में बात करो मैं अपनी सफ़र के बारे में बात करता हूं जलगांव से जाके आने तक की बातें मैं आपको सुनाऊंगा और आप अपनी कुछ विशेष यात्रा के बारे में ज़रूर बताइए आप सुने हैं रेडीमोथ वन नाइन पर सफर इस कार्यक्रम को हाँ भरत रावल जी स्वागत है आपका हेलो नमस्कार भरत भाई बोल रहा हूँ जी भरत भाई स्वागत है कैसे हैं आप

आपका प्रोग्राम का सुना हा, हा, हा। और मैंने बताया था मैं जी जी आपने बताया वहाँ पर से वो है मुझे पता चला उन लोगों ने कहा यहीं नजदीक में है लेकिन मेरा शेड्यूल बहुत ही टाइट था <laughs> इवन ट्रेन भी दौड़ते हाँ भी जाओ तो भी वहाँ जाना

बहुत ट है, जी, जी, का का मार्केट है। हाँ, बताया उन्होंने सारा वो डिटेल और अपने अभी जो आम आते हैं इनका रिसर्च सेंटर भी है हाँ रिसर्च सेंटर भी है और उन्होंने वो कंपनी भी दिखाया जहाँ पर ये आम को पल्प में कन्वर्ट करते हैं उसका रस बनाते हैं हाँ। और 200 200 दो, सो, दो सो लीटर का कैन इनका बनता है और वो कंपनी दूसरे कंपनी वाले ले जाते हैं जैसे अभी मार्केट में जैसे मैंगो का रस वाला जो माजा आम पीते है

वो उनका ओरिजिनल प्रोडक्ट है लेकिन उसको फिर बाद में कंपनी वाले दूसरे दूसरे ले जाकर फिर उसमें बोला पल जी, जी। मेरे, मेरे था वहाँ रेडियो मधुबन वाले आएंगे उनका प्रोग्राम थोड़ा चेंज हुआ है वहाँ जाने का जरूर जरूर जायेंगे जैसा हर रोज वहाँ पे एक हजार ट्रेक्टर पे आ जाती है कितने एक हजार

हाँ। <laughs> और एक में है एक्सपोर्ट होता है हाँ। ओके भरत रावल जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हाँ। आप सुन रहे हैं रेडी मोट वन पॉइंट फोर एफ एम सफर इस कार्यक्रम का और ये थे भरत रावल जी खेड ब्रह्मा के पास से बात कर रहे थे और इन्होंने उस समय भी बात की थी मुझसे और शाम को भी इन्होंने खास

तीन चार बार फ़ोन किया क्योंकि इन्हें उनके दोस्त से मुझे शायद मिलने के लिए उन्होंने फोर्स किया लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था नहीं तो मैं पास में ही था जा नहीं पाया और पूरा शेडुलंग जो है एक, एक, एक, एक, एक, एक, एक प्रोग्राम का बना हुआ था जिसकी वजह से मैं वहां नहीं गया और अगली बार जब हम लोग जाएंगे तो पूरा एक प्लानिंग के साथ जाएंगे

और अच्छा है बहुत ही सुंदर जलगाँव का जिस परिसर में हम लोग थे जैन इरिगेशन जो दूसरा नंबर का कंपनी है जिसमें इरिगेशन प्लांट और सोलर के प्रोजेक्ट इनका मेन कंपनी का प्रोजेक्ट है उसके पास फिर उसके साथ में बहुत सारे जैसे अभी भरत रावल ने बताया मैंगो पल्प का भी ये कंपनी प्रोड्यूस करती है बहुत सारे ऐसे और एक बहुत अच्छी बात ये बताना चाहूँगा उस गाँव का उसमें जो इरीगेशन प्लांट हज़ार डेढ़ एकड़ ज़मीन में वो पूरा बना हुआ है

और वहाँ पर बिल्कुल कोई एक पेड़ नहीं था तो इन्होंने इरिगेशन के माध्यम से उन्होंने वहाँ पर वो ग्रीनरी को एस्टेब्लिश किया और उसके बाद आज आप देखते हैं तो ऐसा लगता है कि किसी एक बहुत ही सुंदर वन में पहुँच गए हैं एक स्वर्ग जैसा वो उतना एरिया है जिसमें बहुत अच्छी ग्रीनरी है और हर जो पेड़ है उसको डीप इरीगेशन के द्वारा पानी मिलता ही है ऐसा कोई भी पेड़ पूरे इलाके में नहीं मिलेगा जिसको पानी नहीं मिल रहा इरीगेशन के द्वारा

तो ये एक बहुत ही सुंदर चीज़ है जो देखना है और हम सभी को वहाँ से सीखना है

तो आप सुन रहे हैं रेडियो मौल 90.4 एफएम पर सफ़र इस कार्यक्रम को और आप अपने सफ़र की कुछ बातें हमें सुना सकते हैं और इस दौरान मीडिया कॉन्फ्रेंस में हमने काफ़ी लोगों से बातचीत करने का मौका मिला और ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन की जलगांव में जो अनाउंसर थे उनसे मेरी बातें हुई उषा शर्मा जी से और उन्होंने भी बहुत ही अच्छा बताया भी और साथ में एक इंटरव्यू रिकॉर्ड किया जिसको हम लोग बाद में सुनेंगे विशेष मुलाकात में

और उनको जब मैंने बातचीत किया तो उन्होंने एक बहुत ही सुंदर गीत याद दिलाया था धर्मिंदर और शर्मिला टैगोर पर पिक्चराइज किया गया अनफ़मा इस फिल्म में और बहुत ही खूबसूरत गीत है मैं आप सभी को उसी गीत की तरफ ले चलता हूँ आप सुने हैं रिडी मोदी 90.4 एफएम पर सफर इस कार्यक्रम को सुनते रहो मुस्कराते रहो

बिल्डर्स एंड डेवलपर्स रियल स्टेट की कोई भी काम हो फ्लैट या प्लॉट का सेल्स परचेस और डेवलपमेंट के लिए अवश्य संपर्क करें इंटरनेशनल अवार्ड विनर गुरबिंदर सिंह लाली भाई सरदार जी को गेट नंबर तीन शांति वन मोबाइल नंबर है नाइन फाइव सेवन या फिर नाइन

बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। नमस्कार रेडियो मधुबन 90.4 कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है चलिए आगे बढ़ते हैं एक और दोस्त हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं हेलो हाँ रेडियो मधुबन जी नमस्कार कौन बोल रहे साहब मैं डॉक्टर सोमनाथ भाई जलगांव से बात कर रहा हूँ

जी डॉक्टर सोमनाथ जी बहुत बहुत स्वागत है सफर इस कार्यक्रम में आपको हमारे सभी दोस्त भी याद कर रहे थे कि कहा प्रोग्राम हुआ जलगांव में कैसे किया तो थोड़ा सा बताइए आपका प्रोग्राम के बारे में जी जलगांव में यहाँ पे जैन अनुभूति स्कूल है इंटरनेशनल स्कूल वहाँ पे हमारा पांच दिन का मीडिया ट्रेनिंग का प्रोग्राम हुआ था जी जी प्रोग्राम जी. में जो अनुभूति स्कूल है बहुत अच्छी तरह से वहाँ पे नेचुरल और स्पिरिचुअल एटमोस्फेयर है काफी अच्छे से वहाँ पे

फुवारे पानी के बगीचे हैं और काफी अच्छी तरह से वहाँ पे ठंडी मतलब गर्मी में भी, भी अच्छा वातावरण वहाँ पे है जलगांव में जी, पे। और जहाँ पे हमारा प्रोग्राम था एसेंबली हॉल है वो पूरी तरह से ऊपर से खुला है और ऐसे खुले वातावरण में सभी लोगों ने महाराष्ट्र से लगभग दो दो सौ लोग वहाँ पे अलग अलग प्रांतों से आए थे और अलग अलग प्रांतों से आने की वजह से पूरे महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व उन्होंने किया

और सभी को प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक साइबर मीडिया की अच्छी ट्रेनिंग प्लानिंग है, को इस कैसे आपने किया, और विजन तो ऐसे ही था की पूरे महाराष्ट्र के भाई बहनों को मीडिया उनकी सेवा कैसे करे इस बारे में बताए तो छी थी पूरी तरह से फोल्डर्स वगैरह सभी महाराष्ट्र के

सेंटर्स पे भेजे गए थे और सेंटर्स पे बहनों को रिक्वेस्ट किया गया था कि आपके सेंटर्स पे ऐसे दो दो भाई बहने जो मीडिया की सेवा में दिलचस्पी रखते हैं उन सभी भाई बहनों को आप यहाँ पे इनवाइट कीजिए <laughs> उस प्रकार रजिस्ट्रेशन हुआ और रजिस्ट्रेशन होने के बाद वो स्क्रूटिनी हुई और फाइनली उनको कॉल किया गया कि आपका रजिस्ट्रेशन कन्फर्म हुआ है और फिर जिस आपसे भाई बहने यहाँ पे आए यहाँ पे आने के बावजूद ऑफिशियली उनका रजिस्ट्रेशन किया गया

और उनको ये सारे शेड्यूल अनुसार प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक साइबर की जानकारी दी गई तो और हमने हाँ. शेड्यूल के अनुसार रिसोर्स पर्सन भी ऐसे स्किल्ड और अनुभवी रिसर्च पर्सन बुलाए थे जिसके लिए हमारे प्रोफेसर दीक्षित सरे उन्होंने प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया का लिया बहुत अच्छी तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए मैं खुद यहाँ पे था और एक डॉक्टर उषा शर्मा आकाशवाणी थे और यशवंत भाई पाटिल जो स्टेशन डायरेक्टर ऑफ एफ

जी है जी और हमारे रमेश भाई जी ये भी आए थे बहुत अच्छी तरह से ये सुचारू रूप से ट्रेनिंग संपन्न हुई और अच्छी फीडबैक भी हमारे जो ट्रेनिंग लेने के लिए आए थे उनके वहां पे मिले <laughs> अच्छा जी बहुत अच्छा लग रहा है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया पूरे प्रोग्राम के बारे में लेकिन हमारे श्रोता आपके बारे में जानना चाहते हैं आप क्या करते हैं जलगाँव में कितने समय से हैं और किस फील्ड में काम करते हैं कौन सी जगह पे करते हैं अपने बारे में थोड़ा बताइए

जी मैं यहाँ पे नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी में एज ए कॉन्ट्रीब्यूटर लेक्चरर और स्टेनोग्राफर के रूप में कार्यरत हूँ मुझे 20 साल यहाँ पे गवर्नमेंट सर्विस को है लेकिन एक्चुअली चूँकी देखा जाए तो ब्रह्म कुमारी जो मीडिया प्रभाग है कुछ मीडिया प्रभाग काम है यहाँ पे महाराष्ट्र का

ये शन कर रहा हूँ नॉर्थ महाराष्ट्र मीडिया सर्विस सेंटर तो क्योंकि जोनल मीडिया सर्विस सेंटर यहाँ का और महाराष्ट्र की जो मूल्यानुगत मीडिया विक्रम समिति है जो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट की है और जिसके अंदर एक ही उसका है थी, की प्रोफेशनल जर्नलिस्ट के अंदर वैल्यू वेद जर्नलिज्म कैसे आए तो इस संकल्प से लेके मैं महाराष्ट्र इकाई का यहाँ से प्रदेश संयोजक हूँ और काफी अनुभव

लोग इस तो मूवमेंट में जुड़े हैं हैं के अंदर कैसे तो क्या बात है सुमना जी बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके और जाते जाते मैं कहूँगा जलगाँव की जो पर्यटक स्थल है जैसे किसी को अगर जलगाँव घूमने आना है तो कौन कौन सी चीजें आपकी यहाँ खास है जिसको देखना चाहिए हमें

एक्चुअली देखा जाए कुछ जलगांव के नजदीक अजंता की गुफाएं हैं अजंता की गुफाओं में बुद्ध जी की बहुत अच्छी तरह से वहाँ पे मूर्तियां हैं और बुद्ध जी का पूरा चरित्र और इतिहास वहाँ पे एक केव्स के रूप में बहुत ही अच्छी तरह से दर्शाया गया है क्योंकि अजंता यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है और वहाँ पे आ,

सारे पर्यटक पूरे इंटरनेशनल लेवल से आते हैं अजंता और वेरुल ये दो ही भारत में ऐसी गुफाएं है जहाँ पे बुद्ध जी का बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया गया है उनके जीवन चरित्र पर और उनके कार्यों पर और ये अजंता के बाद यहाँ पे गांधी तीर्थ जैसे मैंने आपको पहले जिक्र किया स्कूल के अंदर एक इंटरनेशनल स्पॉट डेवलप किया गया गांधी तीर्थ का महात्मा गांधी जी के जीवन चरित्र के बारे में बहुत अच्छी तरह से

ऑडियोल और एनिमेशन के जरिए उन्होंने बहुत अच्छी तरह से जैन इंटरनेशनल उद्योग समूह ने उसको स्थापित किया है ये दो स्पॉट हमारे लिए बहुत है।, उसके साथ कई ऐसे चोड़ी चोड़ी भी है जैसे एक पूनब देव करके एक एरिया है मेहरून करके एरिया है गौशाला के करीब एरिया है हुँ, बहुत हुँ, अच्छी तरह से यहाँ पे हम यहाँ से आनंद ले सकते है और रमेश जी यहाँ पे जलगाँव में जो

बनाना रहता है बनाना बहुत मोस्ट फेवरेबल यहाँ है और ये एक्सपोर्टेज आइटम है यहाँ का बनाना अच्छा खेला <laughs>

चलिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सोमनाथ जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया जलगाँव के बारे में बताया मीडिया कॉन्फ्रेंस के बारे में बताया हमें सुन के बहुत अच्छा लग रहा है और हमारे सभी दोस्त भी यही मुझसे पूछ रहे थे कि आप कहाँ गए थे क्या कर रहे थे तो मैंने बोला जो जीनियन जिन्होंने इस कार्यक्रम को बनाया है उन्हीं से बात करा देता हूँ तो आपकी सारी जो आपके मन में जो बातें हैं वो क्लियर हो जाएगी तो चलिए बहुत अच्छा लगा बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका

धन्यवाद आपका आप हैं 90.4 एफएम है 90 FM, इस कार्यक्रम का और ये थे सोमनाथ जी जिनसे हमारी बातचीत हुई जलगांव में जो कार्यक्रम हुआ था उन्होंने पूरे डिटेल में आपको बताया है

तो वाइए ये सफ़र हमारा इस तरह का रहा और ट्रेन में हम जब आ रहे थे बहुत ही अच्छी अच्छी बातें मैं ट्रेन की भी बताता हूँ और चाय शायद आप ट्रेन में कभी कभी पीते होंगे लम्बा सफ़र होता है तो सभी लोग चाय की चुस्की लेते हैं और चाय बेचने वालों का अपना अपना अंदाज है वैसे मैं बहुत सारे लोगों को कॉपी करने की कोशिश कर रहा था लेकिन एक बुज़ुर्ग व्यक्ति आया था ट्रेन में सिकंदराबाद से बीकानेर की तरफ जाने वाली गाड़ी वन में और हम एस के डिब्बे में बैठे थे और वहाँ पर एक बुज़ुर्ग व्यक्ति आया

उनकी चाय बेचने की जो स्टाइल है वो बहुत ही अलग थी और उन्होंने कहा कि रामलाल चौधरी का चाय वो अनुभव करेगा जो नहीं पिएगा वो पछताएगा इस तरह से उन्होंने चिल्लाकर बोल रहा था तो मैं नींद में सो रहा था तो जैसे कि यह बुजुर्ग व्यक्ति जो है एक नाम के साथ उस चाय को बेच रहा था रामलाल चौधरी की चाय आप सुन रहे हैं रीड मॉड फी सुनते रहो

एमने

और हिचकियों को मिस कॉल समझा जाता था <laughs> पहले मैं हसतुलू तो बाद में आपको हंसाऊंगा है ना

तो चलिए पेज नंबर चिल चिल चिल वन टू थ्री छब्बीस ऊपर से पहला जोक लिखा है लालू जी इंग्लिश सीखने के लिए ओबामा के साथ एक महीना रहे एक दिन ओबामा ने कॉल किया लालू जी हु इज दिस स्पीकिंग ओबामा कहता है अरे हम ससुरा ओबामा बोल रहा हूँ पहचाने नहीं का

नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइन पॉइंट फोर सफर इस कार्यक्रम में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है चार बजकर उनचालीस मिनट हो रहे हैं और आप हो मेरे साथ सफ़र इस कार्यक्रम में आइए आगे, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के विशेष राज बिहारी बोस जिनका जन्मदिन है बहुत ही अच्छे स्वतंत्रता सेनानी थे और शिक्षा थे और साथ ही एक वकील

स बिहारी बोस एक क्रांतिकारी तो थे ही सर्व सबसे पहले आज़ाद हिंद फौज के निर्माता भी यही रहे देश के जिन क्रांतिकारियों ने आज़ादी के लिए लड़कर लड़ने का एक विचार जो किया उसमें से ये एक नाम है हेलो नमस्कार नमस्कार अनवर जी बहुत दिनों के बाद याद किया कहाँ हैं आप, आ, आप याद आ गया तो गया। हाँ

आप दस दिन उधर से घूम के आए जलगाँव भोसावल आतोला जी जी जलकापुर क्या है

में गए थे तो अभी आ गए चार आठ दिन में अच्छा अच्छा बहुत तो अच्छा आपने वो जो जलगांव से बात करें तो उसमें हमारे को मजा आ गया अच्छा आपने वो गाड़ी का रामलाल का चाय का बताया वो भी मजा आ गया थोड़ा हमारे को। अरे वाह क्या बात है वाला वाला तो बार बार मिलता है ट्रेनों में मजा कराता है वो अच्छा मैंने पहली तो बार देखा इतना बुजुर्ग व्यक्ति और बड़े दरदार से चाय देखिए मैं वो ट्रेन में जाता हूँ नवजीवन में कभी अजमेरपुरी में तो बहुत लोगों को कॉमेडी कराता

बात किया और इन्हें अच्छा लगा ये भी जाते आते रहते हैं तो रामलाल चौधरी चाय वाला जो है बुजुर्ग व्यक्ति बहुत ही फेमस है बहुत ही इतना एज होने के बाद इतना एनर्जेटिक होकर चाय बेचना अच्छा अपने आप में कमाल की बात है उनकी हेलो

हेलो नमस्कार रमेश जी भूपत सिंह जी बोलू स्वागत है भूपत सिंह जी कैसे हैं आप आपकी सफर कैसी रही सफर बढ़िया आप लोगों की दुआ से ऐसी दुआ तो हमने परमात्मा की जी जी लेकिन आप लोगों का प्यार हम अच्छा रहा एक दोस्त बने हैं हम एक कल सफर में निकलने वाले हैं जी जी जी शादी कल शादी सब पूरी हो गयी हाँ हाँ तो सोचा कभी घूमते आईये जी जी जी जरूर

हाँ, हमारे सभी दोस्तों को हमारी तरफ से शुभकामनाएं जी हमारे सुरेश भाई ने जो शुभकामनाएं दी है आप जयंती है इसीलिए सबको हमारी तरफ से भी शुभकामनाएं <laughs> ओके डॉक्टर बहुत बहुत शुभकामनाएं धन्यवाद शुक्रिया

आप सुन रहे हैं रेडियो मत 90.4 नाइन्टी पर सफर इस कार्यक्रम को आइए आगे बढ़ते हैं रास बिहारी बोस के बारे में बात करते हैं पहला महायुद्ध में यानी प्रथम महायुद्ध में क्रांति की जो योजना बनाई गई थी वो रास बिहारी बोस ने ही उसके विशेषकर्ता दत्ता थे और 1912 में वाइस लॉर्ड हार्डिंग पर रास बिहारी बोस ने ही बम फेंका था और तत्कालीन ब्रिटिश सरकार की सारी शक्ति रास बिहारी बोस को पकड़ने में

व्यर्थ सिद्ध हुई सरकारी नौकरी में रहते हुए भी राज बिहारी बोस ने क्रांतिकारी दल का संगठन किया और इसका गठन करने के लिए राज बिहारी बोस को व्यापक रूप से देश का बड़ा ही आ,

बहुत ही अच्छी तरह से कार्य के लिए सतर्कता से भ्रमण करना पड़ता था क्योंकि वो इस संगठन को गुप्त रीति से चलाते थे और जब निकलते थे या कहीं भी जाना होता था तो वेश बदल कर या फिर सतर्कता से उनको आना जाना करना पड़ता था और राज बिहारी बोस ने क्रांतिकारी कार्यों का एक मुख्य केंद्र वाराणसी उनका रहा और जहाँ पर

गुप्त रूप में रहकर देश के क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन सुचारू रूप से करते रहे। आप सुने हैं रेडिमोत बन नाइन्टी पॉइंट पर सफर इस कार्यक्रम को आई आगे बढ़ते हैं एक और गीत आपको सुनाना चाहूँगा बहुत ही खूबसूरत गीत आप सुने हैं रेडिमोथ बन नाइनटी पॉइंट पर सफर इस कार्यक्रम को सुनते रहो मुस्कराते

सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना हाथी है नहाती है न घोड़ा है वहाँ पैदल ही जाना है सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है नहाती है न घोड़ा है वहाँ पैदल ही जाना है सजन रे झूठ मत बोलो

पन खेल में खोया जवानी नींद भर सोया लड़कपन खेल में खोया जवानी नींद भर सोया बुढ़ापा देख कर रोया बुढ़ापा देख कर रोया वही किस्सा पुराना है

सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है कहा है न घोड़ा है वहाँ पैदल ही जाना है सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है

नमस्कार आप सुन रहे हैं मधुबन नाइन पॉइंट फोर सफर इस कार्यक्रम में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है बहुत ही खूबसूरत गीत आप सुन रहे थे बहुत ही प्यारा सा मैसेज जिसमें मिलता है और हम सभी जब भी इस गीत को सुनते हैं तो शायद आपकी जुबा पे भी ये गीत बिल्कुल फिट बैठता है और आप गुनगुनाने लगते हैं क्योंकि गीत लिखने वालों ने इस बहुत ही सिंपल शब्दों में लिखा है और उसे बड़े प्यार से लिखा है इसलिए आपके होठ भी

गुनगुनाने लगते हैं गाना सुनते हैं जी हाँ आप सुनाए हैं रेडोमो बन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ पर सफ़र इस कार्यक्रम को आइए आगे बढ़ते हैं और रास बिहारी बोस के बारे में हम लोग बात कर रहे थे तो चलिए आगे बढ़ते हैं और उनकी कहानी को सुनते हैं अभी

जीवन परिचय में मैंने बताया आपको कि वो क्रांतिकारी संगठन को अंजाम देते रहे और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना भी इन्होंने ही किया था और भारतीय संघ के संस्थापक के अतिरिक्त तो अपने ही पहले आज़ाद हिंद फौज का संगठन किया और इस सेना के प्रधान श्री मोहन सिंह थे और इसी संगठन के आधार पर नेताजी श्री सुभाष चंद्र बोस ने

आज़ाद हिंद फौज का संगठन भी किया और श्री राजिहारी बोस देश के आज़ादी में

बहुत ही अच्छे अग्रीन रहे काम करने के लिए और क्रांतिकारी आंदोलन द्वारा भारत को अंग्रेजों के झाल से मुक्त करने के लिए अपने जो उन्होंने जो पराक्रम दिखाया वह स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास में सोने के अक्षरों में लिखा रहेगा आप सुन रहे हैं रेडियो मोट 90.4 नाइन्टी पर सफर इस कार्यक्रम को चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे दोस्त हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं हेलो

हेलो नमस्कार नमस्कार नमस्कार बोली कैसे हैं आप बस अच्छे हैं और जो आप कार्यक्रम करके आए वो हमें बहुत अच्छा लगा और उस दिन तो जैसे ही आपने सुरेश सिन्दवाड़ा को बताया था कि हम 4 बजे वहाँ से लाइव कॉल करने लाइव प्रोग्राम करने के लिए आएंगे तो हम सभी दोस्तों ने बता दिया और एक दूसरे <laughs> को कॉल करते और बेस्त <laughs> सबरी से इंतजार करते रहे और काफी मजा आ गया और

धन्यवाद भी देना चाहेंगे आपको क्योंकि हमारी आवाज हमारे दिल की मन की आवाज वहां तक पहुंचाई <laughs> और आप तो बड़े निकले तो एक दिन भोपाल में कार्यक्रम हुआ था तो वो डीदी बता रही थी तो आपने पैदल चल के बीकानेर गए थे ना जी जी जी पैदल यात्रा हमने किया डेढ़ हाँ, पैदल हाँ. यात्रा में <laughs>

क्या बात है क्या बात है और स्वामी विवेकानंद जो अवार्ड वो था, था ना वो ही आपने प्राप्त किया था वो भी सुना था हमें बहुत अच्छा लगा सोचा तो कि ऐसे इंसान को तो ऐसा ही मिलना चाहिए और <laughs>

और आज हमारे कंचन भाई और सुरेश भाई दर्जी जोताना वाले इस प्रोग्राम नहीं सुन रहे कंचन भाई बहुत अभी मुझे कॉल करके याद कर रहे थे हाँ। कि सभी दोस्तों को मेरी याद कहना रमेश भाई को उनके चाची के घर पे उनकी बड़ी चाची वो उनका ब्याह हो गया उधर है चलिए कोई बात नहीं हाँ हाँ और टूरिस्ट भाई के साथ भी कुछ ऐसा है अच्छा

हाँ कंचन भाई का मिस कॉल तो आया था उन्होंने शायद बताने की कोशिश की फिर फोन रख दिया होगा ओके

हाँ ठीक है ओके ओके बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आप सुन रहे हैं रेडमोट वन नाइनटी पॉइंट सफ़र इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और ये थे हमारे दोस्त दानीराज से सुरेश जी देवपूजक जिन्होंने अपनी बात रखी तो वही आगे बढ़ते हैं अपने इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का प्यार मिलता है तो और अच्छा लगता है और खुशी होती है प्रोग्राम करते करते एक और मैसेज आया है लिख के भेजा है

सजन रे सजन रे झूठ मत बोलो ये गाना अभी सुन के दिल खुश हो गया रमेश भाई एफएम सुनने वाले सभी भाइयों को भी तोलाराम आ, सुतार का नमस्कार जी बहुत बहुत धन्यवाद तोलाराम भाई बहुत दिनों के बाद मैसेज किया आपने थैंक यू सो मच आप सुन रहे हैं रिडमोट वन 90.4 एफएम पर सफ़र इस कार्यक्रम को

बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है वैसे ही

हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं बदलाव ला सकते हैं इसलिए प्रयास करते रहिए आप सुने हैं रेडी मॉड बननाइनटी पॉइंट फोर पर सफर इस कार्यक्रम को आइए जिंदगी इस्तीफ़ाक़ है कभी क्या होता है पता नहीं चलता तो आइए सुनते हैं ज़िंदगी इस्तीफा आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये खूबसूरत गीत अभी आपके लिए सुनते रहो माते रहो

and <laughs>

आप सुन रहेन नाइन पॉइंट फोर एफ एम आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाज़ में ज़िंदगी इस्तीफ़ाक़ है ये गा ये गीत आप सुन रहे थे बहुत ही अच्छा आनंद आ रहा था चलिए ज़िंदगी में इस्तीफ़ा कभी कभी आते हैं और कभी हम सोचते कुछ और है ज़िंदगी में होता कुछ और है ऐसा ही कुछ हमें हर बार देखने को मिलता है वैसे कहते हैं ज़िंदगी में तपिश कितनी भी हो कभी हताश मत होना क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो

समुदर कभी सूखा नहीं करते आप सुन रहे हैं रीड एफएम। सफर इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेलो नमस्कार नमस्कार रमेश जी जी जी नमस्कार कौन बोल रहे हैं नाम बताइए सर मैं ये बीके लक्ष्मण बोल रहा हूँ जी जलगांव से महाराष्ट्र से अच्छा अच्छा लक्ष्मण जी बहुत बहुत स्वागत है कैसे है आप थैंक यू बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया

और बताइए आप जलगांव में कौन से जगह जी जी बहुत अच्छा लगा आप लोगों का प्यार मिला जलगांव में आए तो आप सभी का साथ और स्नेह देख कर मैं बहुत अच्छा लगा एक यादगार बन गया जलगांव की यात्रा और मैं चाहूंगा कि आप जिस जगह पर रहते हैं जलगांव में उस गांव के बारे में उस जगह के बारे में बताइए थोड़ा जलगांव जो है वो स्वर्ण नगरी करके फेमस है अच्छा हाँ गोल्ड सिटी कहा जाता है इसको बहुत बढ़िया हाँ

और आप कहाँ पर रहते हैं और क्या करते हैं हाँ जलगाँव से तो 50 किलोमीटर दूरी पर कलमसरा गांव है वहाँ पे रहता हूँ जी जी प्राइमरी टीचर हूँ अच्छा गवर्नमेंट जॉब अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा और आपके आ, स्कूल आपके में रेडियो के कार्यक्रम सुनते रहते हैं बहुत अच्छा लगता है <laughs> बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया और आप जिस स्कूल में पढ़ाते है वहाँ पर कितने बच्चे पढ़ने आते हैं

करीबन 250 बच्चे हैं अच्छा 250 तो स्टैंडर्ड अच्छा ज्यादा है? कै है कितने क्वांटिटी में आ, 60 हैं 40 लड़किया बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छी बात सुन के अच्छा लगा हमें

कि वहाँ पर लड़कियों को पढ़ाया जाता है और ज़्यादा भी बहुत बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करते हुए <laughs> खुशी हो रही है ओके ओके लक्ष्मण जी बहुत बहुत धन्यवाद और कल भी हम प्रोग्राम चार से पांच करेंगे और आप कुछ अपनी आ, वहाँ की विशेषता आपके गांव की जरूर बताना फोन करके ठीक है ओके ओके ओके बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया <laughs> कॉल करने के लिए आप सुनाए रीडमोन नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम सफर इस कार्यक्रम का और ये थे लक्ष्मण जी जो हमारे साथ जलगांव से जुड़े हुए थे

और आपसे बातें कर रहे थे और बहुत ही अच्छी बात उन्होंने बताया जलगांव को स्वर्ण नगरी कहा जाता है यानी गोल्ड सिटी जी हाँ चलिए अच्छी बात हमें पता चल गया कि जलगांव क्या है हेलो हाँ जी जी जी स्वागत है कौन बोल रहे हैं साहब बहुत दिनों के बाद सुनाई दिया

हम जलगांव गए थे दो दिन के लिए मीडिया कॉन्फ्रेंस वहाँ पर हुआ था जी अच्छा अच्छा आपकी तबीयत तो ठीक है ना बहुत बढ़िया आपकी दुआ है और हम आपको समझ तो हैं बहुत सारी दुआएं आपके दुआ जी, जी। दुआओं की तो जैसे आपके ऊपर बरसात हो रही है <laughs> आपकी कृपा <ने? पुर> <laughs> तो आप, आप तो से आप जा करके आए वहाँ तो मौसम कैसा था जरम से ठंडा

नहीं जहाँ हम लोग रुके थे वहाँ बिल्कुल पीसफुल था ठंडा ही मौसम था लेकिन बाहर हम लोग आए नहीं बाहर आता तो शायद गर्मी बहुत ज्यादा है यहाँ तो अच्छी गर्मी पड़ रही है जी, तो आपसे तो एक गुजारिश है <laughs> कोई बरसात वाला जाना थोड़ा <laughs> तो बादलों के तक <laughs> आपकी आवाज पहुँच जाए बरस पड़े ओके वो भी। ओके बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया नरेंद्र भाई

थैंक यू थैंक यू सो मच आप सुन रहे हैं रेडमोट बन नाइन्टी पॉइंट सफ़र इस कार्यक्रम को चलिए बहुत अच्छा लग रहा है जब आप सभी लोग बातें करते हैं

वैसे कहते हैं हीरो को परखना है तो अंधेरे का इंतज़ार करो धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं आप सुने हैं रेडू मधुबन नाइनटी पॉइंट पर सफर इस कार्यक्रम को इसी के साथ चलिए कल फिर मिलेंगे चार से पाँच के बीच में आप सभी से फिर बातें होगी तब तक आप बने रहिए रेडो मधुबन के साथ और हमें दुआओं में याद रखिएगा आप सुने हैं रेडू मधुबन नाइनटी सुनते रहो मस्कुराते रहो

जहाँ हम भी न हो आंसू भी न हो बस प्यार ही प्यार फले एक ऐसे गगन के तले

दूर नजर दौड़ाए आजाद गगन लहराए लहराए जहां दूर नजर दौड़ाए आजाद गगन लहराए जहां रंग बिरंगे पंछी

एक ऐसे गगन के तले सपनों के ऐसे जहां में जहां प्यार ही प्यार खिलाओ

आ चल के तुझे मैं ले के चलू एक हैसे गगन के तले जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो बस प्यार ही प्यार पले एक है से गगन के तले एक है से गगन के तले